नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जैसे कि हम सभी लोग काफ़ी मेहमानों से मिल रहे हैं और आप सभी को आवाज़ के ज़रिए हम मिला रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्लोबल सबमिट में भारत देश से आए हुए अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात हो रही हैं तो अभी आपसे मिलाना चाहूँगा मैं आप सभी को विशेष डॉक्टर हेमा बाफिला जिसे आप जयपुर से हैं और आप रजिस्ट्रार है जयपुर विशेष हॉस्पिटल है वहाँ आप अपना सेवा देते हैं, डॉक्टर हेमा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओम शांति कैसे हैं आप जी जी हेमा जी मैं चाहूँगा कि आप हमारे सभी श्रोता बंधुओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम है डॉक्टर हेमा बाफिला और मैं ऐसी और हम यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ, में साथ हमारे सर है, हमारे के टीम है। आए हैं हमारे डॉक्टर्सोन है उनके साथ तीन साल से जुड़े हुए हैं और मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो बी के शिवानी सिस्टर है मैं उनको काफी सालों ऐसी सुनते भी आदी हूँ क्यूँकी स्परिचुअलिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आर हेल्थी लाइफ हम अपनी इसलिए जो आजकल की जो भाग जोड़ है जिंदगी ऐसी थोड़ा सा समय निकाल के पीस और uh, को थोड़ा सा अपने लाइफ में में इनकल्केट इनकल्केट कर रहे हैं करें और अपने अपने <laughs> मन चीजों को लिए सोचें कुछ जी जी जी तो उन चीजों को देखते हुए ब्रह्म का जो इन्होंने इनुगे, इन्होवेट इनोवेटिव ये जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिसमें का मेडिटेशन की जो टेक्निक्स लोग बताते हैं हमारे कई सारी जो छात्राएँ हैं स्टूडेंट्स हैं जी, हम जी, हम समय समय पे वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं ब्रह्म के थ्रू और यहाँ पे मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी बीके के सिस्टर को जयपुर जो सेंटर के इंचार्ज है पी के जी को जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के ऑलमोस्ट uh, हैं और जी, जी, जी, जी। जो भी इवन एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड वेरी पीसफुल बिल्कुल लोगों का प्यार से बात करना और प्यार से खाना खिलाना लोगों से बात करने का जो कम्युनिकेशन है एक होता है ना की हम लोग जो आपस में घरों में बात करते हैं दोस्तों के साथ बात करते हैं उस कम्युनिकेशन पर यहाँ पे जो लोग प्यार से मुस्कुराहट से बात करते हैं उसमें बहुत अंतर है तो वी आर फीलिंग वेरी नाइस एंड वेरी पीसफुल है बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ पे आए <laughs> चलिए डॉक्टर हेमा बापना जी बहुत ही बाफिला जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जो खुशी जो कन्वर्सेशन आप कर रहे थे अभी जो खुशी आपके शब्दों में जलक रही है मैं चाहूँगा कि ये खुशी जो है हमेशा आपके पास रहें <laughs> तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आपने यहाँ देखी हैं फिर जब हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में जाएँगे वहाँ पर जो चीज़ें इंस्ट्यूशन में लोगों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे पब्लिक के साथ लीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जहां वो यहां वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वहां मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे जी जी जी जी। मैं आपको एक बात शेयर करना कल हम शिवानी दीदी को, को सुन रहे थे, थे। जी थी। काफी सारी चीजों पे डिस्कशन की कि काम क्रोध जी जी जी जो भी वासनाएं हैं उनसे आप कैसे दूर रह सकते हैं हाँ। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल की है टेक्नोलॉजी मोबाइल तो हमारा जो कैंपस है ज्योति विद्यापी यूनिवर्सिटी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे सके वैल्यूज दे सके हमारे इंडियन कल्चर की वैल्यूज दे सके और टेक्नोलॉजी को उतना ही वो यूज करे जितना उनके लिए वो उपयोगी रहे उसका दुरुपयोग कम हो तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे कैंपस में हमने मोबाइल बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन किए हुए हैं हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है और जितनी भी छात्राएं है देश भर से हमारे कैंपस में है पढ़ती हैं, उनको हमने मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है थोड़ा क्या सा उन्हें टाइम लगता है हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज को समझ पाते हैं की मोबाइल का यूज इतना जादा जादा नहीं है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं और जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे इन चीजों के बारे में बताया जाता है कई बार लोग बोलते हैं कि आपने जिस तरीके के नियम कानून बनाए हैं वो आज के समय में पॉसिबल नहीं है बच्चा मोबाइल के नहीं रह सकता या टेक्नोलॉजी से आप बच्चे को दूर नहीं रह सकते लेकिन जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब ये बात कही जाती है ना मोबाइल को एक घंटा रात को सोने से पहले इसको दूर रखिए उसको साथ में लेके मत सोइए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो <laughs> मोटिवेशन मिलता है तो हम जब कैंपस में वापस जाएंगे यही सब चीजें जो हमने यहाँ सुनी वो शेयरिंग करेंगे करके साथ शेयर करेंगे और ये जो हमारे साथ जो टीम बैठी है दे आर यू नो अभी डॉक्टर बन चुके हैं लेकिन हमारे साथ पढ़ाई करी है हमारे कैंपस में पढ़ाई करी तो वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और एक पॉजिटिव एनर्जी जो बच्चों में होती है ना करते हैं एक वो बच्चा जो मोबाइल के एडिक्शन के साथ जी रहा है और एक जो मेरा मोबाइल जी रहा है उसकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल वी कैन फील दैट डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर हेमा जी और आपके कैंपस में कितने बच्चे है साफ कितना है लगभग 500 हमारा स्टाफ है क्योंकि विमेंस यूनिवर्सिटी है हाँ। और अराउंड दो ढाई हजार हमारे स्टूडेंट हैं जी, जी, जो भी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं है। से डाउन करते हैं और बाकी जो जो भी अपनी बाकी स्टेट से बच्चे आते हैं सारे कैंपस में रहते हैं तो बच्चियों के लिए तो हमारा जो मिशन है यूनिवर्सिटी का दैट इज एजुकेशन तो है ही है छा, छात्राओं को महिलाओं को सशक्तिकरण लेकिन उसके साथ उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और हमारी बन सकते हैं लेकिन आप इतने अच्छे इंसान बन रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल जी जी जी डॉक्टर हेमा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और हमारे इस रेडियो के माध्यम से भी हम लोग डिजिटल अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और अलग अलग कैंपस में यूनिवर्सिटीज़ में जा करते हैं पिछली बार हम गए थे शिकर जहाँ पर शिकावट यूनिवर्सिटी में हमने प्रोग्राम किया था टेलीकॉम रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट का एनजीओ है बॉडी है तो उनके ऑफिसर्स वहाँ पर आए थे विद पूरा प्रेजेंटेशन उनका बहुत ही अच्छा रहा और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि बच्चे प्लस यूनिवर्सिटी कुछ वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ के लोकल बॉडीज़ के साथ एन के साथ मिलकर तो उनके एन के जो वर्क कर रहे थे उन महिलाओं को भी बुलाया था क्योंकि मोबाइल तो सभी लोग यूज़ करते हैं बच्चे क्या बूढ़े क्या सब लोग यूज़ करते हैं तो आजकल जो फ्रॉड होने वाली जो बातें हैं ना वो अभी उसमें फ्रॉड कैसा होगा किस तरीके से होगा ये अभी कोई बता नहीं सकता लेकिन अब तक जो फ्रॉड हुए हैं किस तरीके से हुआ वो, वो ज़रूर एजुकेट कर सकते हैं तो एजुकेशन मीन्स अवेयरनेस है तो लोगों को सिर्फ जागरूक कर सकते कि अब तक इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ आ रही है आपके पास तो उससे आप थोड़ा सा अलर्ट होकर उसको कुछ भी मत कीजिए अवेयर हो सके और फिर इस तरह से हम लोग एजुकेट करते हैं उनको और स्लाइड्स के माध्यम से बताते हैं और कुछ मित जो चीज़ें बनी हुई हैं लोगों को कि जैसे टावर नज़दीक होगा तो आपका रेडिएशन फैलेगा बीमारी फैलेगा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो वो किस चीज़ों पर किस तरह से रेडिएशन्स होते हैं और रेडिएशन कहाँ कहाँ ज़्यादा है और मोबाइल से कितना रेडियशन होता है वो भी लोगों को क्लियर करके बताते हैं ताकि सोसाइटी में अब अपने यहाँ राजस्थान में तो ठीक है चलो लेकिन जहाँ मेगा सिटीज़ है जहाँ लोग शहरों से जुड़े हुए हैं वहाँ पर क्या है आ, कम, इनको फाइव भी चाहिए अच्छा नेटवर्क चाहिए और टावर नहीं चाहिए तो ये हो ही कैसे सकता है अब जितना आप जो है स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो डिस्टेंस तो कम होना ही है पहले जो टावर एक गांव में लगता था दस गांव तक रेंज जाता था क्योंकि वो 2G उसमें लिए ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाता है। अब जैसे स्पेक्ट्रम बढ़ जीए गया जीए। और स्पीड बढ़ा दिया आपने तो फिर वो तो टावर आपके सर पे ही लगा के घूमना पड़ेगा और अच्छा वो रेडियस से बचने के लिए क्या तरीक़ा है क्या इस मोबाइल टेक्नोलॉजी वाले या जो ट्राई वाले हैं वो उसको कैसे चेक करते हैं उनका भी एक दायित्व तो बनता है क्योंकि ट्राई वाले हमेशा जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का कंज्यूमर को फ्रॉड से बचाने का और सस्ता कम्युनिकेशन देने के लिए ट्राई बंधा हुआ है तो वो भी उन चीज़ों से जो है जो भी कंपनी आपके पास आ रही आपको ऐसा डाउट लगता है तो ट्राई पे एक कम्प्लेंट दीजिएगा ट्राई उनको बोलेगा कि ये रेडिएशन फ़िल्टर कितना किया है सब चीज़ें वो देख लेगा और फिर वो आपको एक सर्टिफाई करेगा कि इनको लगाने दीजिए इनका हमने वेरीफाई किया है तो फिर काम ख़त्म हो जाता है आपको कुछ मालूम ही नहीं है और फिर आप लड़ रहे हैं कंपनी वाले परेशान एक बंदे ने बोला लगाओ उससे पैसे ले लिए और दूसरा बंदा बोल रहे कैसे लगाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन ठीक करके लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम आगे बढ़ा रहे हैं फाइव आने के बाद तो आपका डिस्टेंस बहुत कम आपके बिल्डिंग में चाहे तो आपके बिल्डिंग पे ही टावर लगेगा अदरवाइज तो वो जी दूसरे बिल्डिंग पे है तो भी आपको नहीं मिलेगा तो आप सोचिए अगर सबको फाइव चाहिए तो कितना टावर लगेगा है ना तो अभी जो टावर दूर दूर तक फिर भी कुछ जगह पे दिख रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे टावर की दुनिया में हम लोग चल रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो हमें ये देखना है कि 5G और, और 4G में मेरे लिए क्या यूज़फुल है 5G की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है तो आप एक आम आदमी जो मेल वगैरह कर रहा है आज भी कर रहा है तो फिर आपका कोई काम ही नहीं बनता स्पीड ज़्यादा करके है ना तो फिर आपकी नीड नहीं है तो खाली फुकट एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है तो आप पैसे खर्चा कर रहे हैं ना ही उसका कोई उपयोग हो रहा है तो आपकी नीड के हिसाब से उस चीज को आप कैरी करें तो बात बनेगी अवेयर करने की जरूरत है ना, तो ना सोसाइटी करने, करने, करने में बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास बनाना बनाना लोगो के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है तो अगर आपको नीड नहीं दी है तभी आपकी जरूरत क्योंकि If वो कंपटीशन yes, वो, वो चीजें जो है स्प्रीड ज्यादा हो गई कि उसमें तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है नॉट और उसके वजह तो से जो है वै। वै। वैल्यूलेस होता जा रहा है व्यक्ति तो यही पर जो है इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज काम आता है कि आप जितने बड़े बनते हो उतना आप निर्माण बनते हैं अगर आप बड़े हैं और निर्माण नहीं है तो फिर वो क्लैश है वरना यू आर मेकिंग नॉट अदर्स फुल यू आर मेकिंग यू वर्सेल्फुल तो चलिए आगे बढ़ते हैं हेमा जी बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि इस कन्वर्सेशन से और ग्लोबल कम्युनिकेशन जो ग्लोबल सबमीट हुआ है उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर यहाँ से जा रहे हैं और अपने यूनिवर्सिटी में इसको स्प्रेड करेंगे और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज अपने श्रोता बंधुओं को क्या बताएँगे आप दौड़ और इतनी टेंशन भरी जिंदगी से अपने लिए दो सम सोचें कॉर्नर ढूंढिए अपना चिंतन करिए मंथन करिए भगवान को याद कीजिए जिसकी वजह से आप धरती पे हैं और अगर आपने इतना भी कर दिया तो आई थिंक वही आपकी एक, एक बेस एक स्ट्रॉग स्ट्रेंथ बनेगी और अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर सब कुछ पॉसिबल है बिलीफ में बहुत कुछ होता है तो अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं एक बार विश्वास करते देखिए, तो आपको फिर चीजें समझ में आने लगेंगी कि यस देर इज समथिंग जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी शक्ति की वजह से हो रहा है शक्ति से, तो वो सब चीजें मानने से होती है और मानने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा जी जी जी चलिए डॉक्टर हेमा जी बहुत बहुत शुभ कामनाएं बहुत मंगल कामनाएं है करते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए और जो स्परिचुअल एनर्जी आपके पास है वो सेफ रहे कहीं भी ओपरेट ना हो वो खुशी बनी रहे ऐसी दुआएं करते हैं आपके लिए चलिए मित्रों आशा करूंगा आप सभी को हेमा जी की बातें कहीं दिल पर अगर पहुँच गई हैं कुछ अच्छी चीज़ें तो उसे इम्प्लीमेंट करे उसके ऊपर चिंतन करें और ईश्वर को याद करें आप सुनाए हैं रिड्यन जीरो सेवन पॉइंट एट मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जयपुर से ही विशेष ज्योति यूनिवर्सिटी से हमारे साथ वेदांत गर्ग जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे जी स्वागत है आपका ओम शांति कैसे जी आ, कल हम ग्लोबल विद्यालय एनर्जी अपनापन महसूस हुआ इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और जिस तरह से हमें सिर्फ अकोमोडेशन तक ही लेकर गया मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही एक घर में में आ आ गया परिवार की जिसको मैं जानता नहीं था उस परिवार के पास पहुंच गया क्या बात है हमने फिर कल बीके शिवानी जी सिस्टर का भी सेशन अटेंड करा था हाँ। उसमें हमने एक बहुत अच्छी चीज उनसे लर्न करी मैं एक आत्मा हूँ आप एक आत्मा है हम एक परिवार है क्या बात है ये अगर प्रैक्टिस हम रेगुलर लाइफ में इंप्लीमेंट करें और जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं चाहे हम उसे ना जानते हैं ये तो लगता है हम जिस तरह अभी कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा नजरिया बदल जाएगा किसी से ही बात करने का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मैंने देखा को कोई भी ऊपर या नीचे नहीं सभी ब्रदर सिस्टर भाई बहन एक परिवार की तरफ ब्रह्म कुमारी और है। <laughs> और इतना अच्छा यहां करा। जी। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर <laughs> और ऐसा लग, मतलब मन ही नहीं कर रहा की हम ज्यादा एक्सटेंड करने का मन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वेदांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक अपने परिवार से जब हम लोग बिछड़े हुए परिवार से मिलते हैं तो निश्चित तौर पे मन जो है एकाग्र हो जाता है मन प्यार से भरपूर हो जाता है ऐसा लगता है कि हमारी जो आंतरिक खुशी है वो बढ़ रही है और जीवन में एक जो खोज थी ऐसा लगता है यहाँ आके पूरा हो रहा है <laughs> तो इसी मन जो है गदगद हो जाता है खुशी से बढ़ जाता है मैं चाहूँगा ग्लोबल सबमीट जो प्रोग्राम हुआ उसमें आपने कुछ चीज़ें नई सीखी होगी जो थीम था यूनिटी एंड ट्रस्ट उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे यूनिटी एंड ट्रस्ट में जैसे कल 11 तारीख को शाम को कई वर्ल्ड लीडर्स हमारे इंडियन पॉलिटिशन्स भी और कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ रिप्रजेंटेटिव मैंने पर देखे उनको सुना उससे मैंने ये जाना जैसे मैंने अभी कहा यहाँ पर ब्रह्म कुमारी ब्रदर्स और सिस्टर्स एक बड़ा परिवार है इसी तरह बीके शिवानी जी ने भी कहा कि हम सब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं हम एक परिवार यूनिटी इन ट्रस्ट इस ग्लोबल समिट का भी जो टाइटल है ये इसलिए इस ये यही बताना चाह रहा है कि हम इस धरती पर हैं तो हम सब एक बड़ा परिवार है हमारा जो क्रिएटर है हमारा जो भगवान है, है, है हम जिस भी भगवान को मानते हैं हम उन्हें माने लेकिन हिंदू और मुस्लिम चाहे वो क्रिश्चन हो या जो भी वोट को बिलीव करता है, है वो हैं हमारे परिवार का हिस्सा ही वो उनका बिलीफ है क्यों क्या मानते हैं लेकिन हमें सबसे रिस्पेक्ट और अपने परिवार की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए वॉर कोई सलूशन नहीं है किसी भी चीज का जी जी जी या लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज का सलूशन नहीं है हम सभी से अपना मन, अपना मान के अगर प्यार से बात करें दो मिनट उसमें एक्स्ट्रा लगे लेकिन हुँ. हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है विश्वास उससे बढ़ता है यूनिटी इस से आएगी जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो हम एक होंगे एकजुट होंगे तो यूनिटी हो जाएगी अभी हमारा इंडिया एक इतना डाइवर्स कंट्री है स्टेट है सब तरह के धर्म है इतनी लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम सभी मैंने यहाँ पर भी शांतिवन में देखा कई लोगों को हिंदी नहीं आती तो लेकिन वो भी यहाँ अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं समिट को अटेंड कर रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है समिट में अंदर ऑडिटोरियम में मैंने देखा अलग अलग लैंग्वेजेस का वहाँ ट्रांसलेशन का सिस्टम लगा हुआ है तो अभी भी तो यहाँ पे भी तो सब लोग बैठे हैं पूरी दुनिया के लोग भी तो बैठ सकते तो यूनिटी क्रिएट करनी होगी इसकी नीड है लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा ये, ये सब एक सोल्यूशन देने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करी जा रही है और ये आज की जो कलयुग है इसमें एक जरूरत है जी जी जी क्योंकि तो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोई ना कोई देश में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है इन डिस्प्यूट का कोई रेजोल्यूशन नहीं, नहीं निकल पा रहा है और ये डिस्प्यूट भी सिर्फ समझ की कमी के कारण समझ की कमी के कारण बिल्कुल सही कारण बिल्कुल तो इनमें भी अगर हम बैठ के रिजॉल्व करें लोग बैठे आपस में डिस्कस करें तो हर चीज़ का हल हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन आपने किया है आशा करूँगा हमारी सभी श्रोता बंधुओं को आपकी बात समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें हैं उसे बात करके सुलझा जा सकता है बात करके हम उसे किसी सोल्यूशन पर ले आ सकते हैं लेकिन बात ही नहीं करेंगे तो शायद सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा बात नहीं हम अपना ही नहीं सामने को। जी जी तो जी जी बातेंगे बिल्कुल बिल्कुल और कम्युनिकेशन के लिए ओपननेस चाहिए और शायद आज के ज़माने में लोग जो है अपनी दुनिया में मस्त रह रहे हैं कोई पी रहा है तो पी के मस्त है कोई खा रहा है तो खा के मस्त है तो वो सोच रहे हैं कि वो छोटी सी एक दुनिया में जीते हुए वो सोचता है कि सब मेरे जैसा जिए तो वो एक बहुत बड़ा जो है व्यस है एक खड्डा है उसको अपने भरना है अब वो कैसे किस तरह से होगा और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो स्परिचुअल पार्ट है इसे हर व्यक्ति समझे और इसके ऊपर खुद काम करें वो एक दर्शन अनुभव करेगा और उस दर्शन से वो समाज को जो है एक नया दर्शन देने में काबिलियत हासिल करेगा और आज के समय में किसके पास नॉलेज नहीं ऐसा नहीं है व्हाट्सअप नॉलेज तो सभी के पास है ना तो अच्छी अच्छी बातें तो आती है लेकिन वो अच्छी बातें इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहे क्योंकि व्यक्ति उसको प्रैक्टिस नहीं करता और जैसे यहाँ हमने कल शिवानी दीदी को सुना ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी बातों से कहीं कही ना कहीं हमें एक अट्रैक्शन होता है खिंचाव होता है तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने इस पे काम किया है तो वो अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी लोगों को अगर बोलता है तो वो शायद कुछ कुछ लोगों को मोटिवेट बरका मोटिवेट कर पाएगा और फिर वो लोग अपने ऊपर काम करके दूसरों को इस तरह से ये चैन वाला जो सिस्टम है ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है शायद ये बदलाव प्रक्रिया शुरू हो सकता है बाकी हम ऐसा कुछ वो नहीं है जादुई कि भाई एक साथ व्हाट्सएप में सबको सब मैसेज भेज दे और काम हो जाए ऐसा ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकता तो वेदांत जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जिस ज्योति यूनिवर्सिटी में आप हैं वहाँ पर किस तरह के आम, क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा सा ओवरऑल बताइए हमारे श्रोताबंदों को यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी प्रोग्राम चलाते हैं एम बी के अलावा मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो क्योंकि जी जी प्रोग्राम एम बी एस के अलावा हमारे सब प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ बेटियाओं की बेटिया जो है हमारी हर चीज में इन्वाल्व रहती है वो ही सब काम करती है काम करते हैं मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे सब मिलकर काम करते हैं सभी लोग इन्वॉल्व है सबको सब चीज़ पता है चाहे वो प्लीनर या गार्ड हो सब सबका सबसे ऊपर लेवल पे मैनेजमेंट लेवल तो सब लोग मिलते काम करते हैं हमारे यहाँ और एक परिवार की मेडिकल में हम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते है पढ़ाई कराने के लिए अवेयरनेस कैंप करवाते है हम और उसके बाद हमारे यहाँ स्कूल आते हैं और हम बच्चों को एक ट्रेडिशनल कल्चरल जो उनके ट्रेडिशंस है। के करते के, करते हैं ट्रेडिशन हाँ है, है <laughs> आपको तो हमारे यहाँ बिल्कुल <laughs> तो जो बड़े हैं वो कुछ रोटिया बोलेंगे तो ये हमने हमारे बहुत बढ़िया जी जी वेदांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यूनिवर्सिटी के बारे में एक परिवार की तरह आप वहाँ पर बच्चों को ट्रीट करते हैं और वो एक माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से जो है एक फैमिलियर बातें हो रही हैं और फिर हम लोग जो है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो हमारे लिए उपयोगी है अनवांटेड चीज़ें तो बहुत सारे हैं आप जितना लेंगे उतना कम है और उससे आपकी आत्मा की एनर्जी ड्रेन होती है तो कुछ ऐसा पारिवारिक माहौल बना के रखें जिससे आत्मा की एनर्जी ड्रेन होने से बचे और एक समृद्धता आती रहे तो वेदांत जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए मैसेज में ये कहना चाहूँगा कि हम सभी परिवार हैं और परिवार के हमें क्लोज रहना चाहिए आजकल सभी अपने परिवार में चाहे पंद्रह बीस सदस्य हैं अगर पंद्रह बीस सदस्य आपकी कॉलोनी में पंद्रह बीस पंद्रह बीस कर करके आपका परिवार बड़ा हो जाएगा तो इससे यूनिटी क्रिएट होगी इससे और लोग भी इंस्पायर्ड होंगे इस शहर से दूसरे शहर तक फैलेगी उससे दस शहर और में जाएगी इसी तरह एक यूनिटी हमारे बीच में क्रिएट होगी परिवार हमारे एक साथ रहेंगे तो आपस में फेड भी जनरेट होगा हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी इसी तरह यूनिटी और ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि यहाँ की समेट का भी मोटो है एक एक और मैं चीज जैसे मैंने मैंने पहले बताया मैं एक आप एक आत्मा है, है। ये मैंने बहुत जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुंदर भावना आपने व्यक्त किया है आशा करूंगा हमारे श्रोताओं को आपका संदेश पहुँच गया होगा और आप इसे प्रैक्टिस में लाइए हम एक आत्मा आप एक आत्मा, हम सब परमात्मा की संतान है और शांति हमारा इन्हें शुभ के साथ फिर मिलते हैं और यही कहना चाहूँगा कि जब आत्मा को समझेंगे आत्मचिंतन करेंगे तो एक बात मैं हमेशा आखिर में कहता हूँ आत्मचिंतन से होगा आत्मा परिवर्तन आत्मा परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन इस बात को याद रखिए आप सुनाए हैं रेडियो जीरो 107.8 एफएम एट एफ एम सुनते रहो मुस्करो नमस्ते धरती तुझे नमन शुक्रिया वायु तेरा धन्यवाद गगन कोश कोश का अभिनंदन श्वास श्वास में हो चंदन विश्व एक परिवार नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं है करते हैं अभी हम वेदांत जी को सुन रहे थे बहुत ही सुंदर बातें उन्होंने अपने अनुभव के साझा किया उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आइए उनके ही ज्योति यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चियां यहां पर आई हुई हैं उनसे बात करते हैं उनको क्या अनुभव हो रहा है यहाँ आकर नमस्ते ओम शांति नमस्ते ओम क्या नाम है आपका युक्ता वैष्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप शांति बहुत अच्छा लग <laughs> रहा है जी जी आपका अनुभव क्या रहा इस पूरे यूनिवर्सिटी का से, से, में में से काफी यहाँ पे भी मैंने देखा यहाँ इतने लोग है जहाँ कहीं भी हम भीड़ वाली जगह में जाते है तो वहाँ कितनी शोर हल्ला <laughs> होता है यहाँ पे इतने सारे लोग होने के बावजूद हमें शांति फील हो रही है जी तो ये काफी अच्छा है हमारे जी, जी जी जी युक्ता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया यहाँ पर आके आइए एक और विद्यार्थी हमारे साथ हैं जी नमस्ते ओम शांति क्या नाम है आपका डॉक्टर अंजलि यादव डॉक्टर अंजलि यादव बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा अपना अनुभव सुनाइए हमें के शिवानी जी ने भी बिल्कुल बिल्कुल अंजलि एक और बात पूछना चाहूँगा आज ये जो चीजें आपने अनुभव किया है तो क्या वो आपके मेडिकल प्रोफेशन में भी काम आएगी कैसे काम आती है थोड़ा एग्जांपल देके बताइए जी एग्जाम्पल दे के <laughs> पेशेंट तो हाँ, समझेंगे तो फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी <laughs> कितना पैसा मिलेगा <laughs> <आगा>। <laughs> कैसे इनको जो है मैं अच्छे से ट्रीट भी करूँ और अच्छे से पैसे भी कमाऊँ है ना लेकिन परिवार समझेंगे तो पैसे दूर रहेंगे और पेशेंट ठीक हो जाए ये आपकी प्रा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी डॉक्टर रंज बहुत सुंदर आपने अनुभव शेयर किया और बहुत अच्छा एक आ, मैसेज लेकर यहाँ से जा रहे हैं आप और ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आपके प्रोफेशन में बहुत काम आएगा ये आपने सुनाकर बहुत अच्छा किया तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ डॉक्टर अंजलि एंड युक्ता जी वैष्णव आपको भी और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा होगा जो ज्योति यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा संस्कार उनके अंदर है और नॉलेज गेन करने का जिज्ञासा वृत्ति उनके अंदर है जो हर जगह जाकर वो सीखते हैं ये आपने देखा तो चलिए मित्रों आशा करूँगा कि आप सभी को आज का इस पूरे कन्वर्सेशन में डॉक्टर हैमा डॉक्टर वेदांत जी और डॉक्टर अंजलि जी और इन सभी को सुनकर कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा जो है 20 मिनट्स का आप टाइम आपके पास आपने सुना इस कन्वर्सेशन को और 20 मिनट मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी से आप जो है भरपूर हो गया होंगे तो इसे स्प्रेड कीजिए बाशाह के साथ सलाम नमस्ते खमाह गनीसा सुनते रहो मुस्करा आते रहो I'm sorry.